संक्षिप्त महाभारत भीमसेन अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरी श्रभा द्वारा सात्यकी के दस पुत्रों का वध संजय ने कहा महाराज वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गई पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे भीष्म जी ने मकरद मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े उनकी सेना के रथी पैदल गजारोही और अश्वारोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे चलने लगे पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को सेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया उसकी चोच के स्थान पर भीम नेत्रों की जगह दृष्टुम और शिखंडी सिरो भाग में सातिकी गर्दन की जगह अर्जुन वाम पक्ष में अक्षौणी सेना के साथ द्रुपद दक्षिण पक्ष में अक्षौणी नायक केकेराज तथा भाग में द्रौपदी के पांच पुत्र अभिमन्यु राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए तब भीमसेन ने मुख्य स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्मजी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी भीष्म जी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों के व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर कर भीष्मी को बेंधने लगे उन्होंने भीष्मी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए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 जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाए दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा आचार्य क्रोध में भरकर पहने पहने वाणों से सात्यकी की असली की हड्डी पर प्रहार किया इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सातकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बीधने लगे तब द्रोण भीष्म और सल ने भीषण वार वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन पर वार करना आरंभ किया दिन चढ़ते चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया उसमें कौरव आगे और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान प्रधान वीर काम आए इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाढ़ चुढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पांच जन शंख और गांडी धनुष का शब्द सुनकर तथा वांडरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रह गया आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथ में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोट पोट हो गए मिश्र जी ने तोमर प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं को विशाल वाहिनी के सहित अर्जुन का सामना किया इसी प्रकार अवंतित नरेश काशीराज के साथ भीमसेन जयद्रथ के साथ युधिष्ठिर सल्य के साथ विकर्ण सहदेव के साथ चित्रसेन छिकंडी के साथ मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ द्रुपद चान और सात्विकी आचार्य द्रोण एवं अश्वस्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्ठ के साथ युद्ध करने लगे इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए युद्ध होते होते मध्यान्ह हो गया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 तथा एक और बाढ़ छोड़कर भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए इतने ही में सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया तब भीष्म ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रस से गिरा दिया उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर उधर भागने लगे इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा अब भीष्म ने पांडव सेना का विध्वंस आरम्भ किया यह देखकर धृष्ट दुमनादि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों को सेना पर टूट पड़े इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा महारथी विराट ने भीष्मी पर तीन बाण छोड़े और तीन बाणों से उनके घोड़े को घायल कर दिया तब भीष्म ने दस बाणों से विराट को बिंध दिया इसी समय अश्वस्थामा ने छह बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वस्थामा के धनुष को काट डाला तब अश्वस्थामा ने दूसरा धनुष लेकर नब्बे बाणों से अर्जुन को और सत्तर बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वस्थामा को बिंध दिया वे बाण अश्वस्थामा का कमत भेज उनका रक्त पीने लगे किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया वे पूर्व भिष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे इसी बीच में दुर्योधन ने दस बाणों से भीमसेन को बिंध दिया तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाढ़ छोड़कर कुरराज की छाती को बिंध दिया अभिमन्यु ने दस बाणों से चित्रसेन पर और सात से पुरमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को सत्तर बाणों से घायल करके वह रणांगण में नृत्य सा करने लगा यह देखकर उस पर चित्रसेन ने दस बाणों से पुरमित्र ने सात से और भीष्म जी ने नौ बाणों से वार किया वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाढ़ छोड़ा अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उनके सामने आया और बड़े तीखे तीखे छोड़कर उसे घायल करने लगा तब सुभद्रानंद ने उनके चारों घोड़ों और साथी को मारकर अपने पहने बाणों से उस पर आक्रमण किया जैसे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी उसे आती देख अभिमन्यु ने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 दूसरी ओर रणोन्मत सात्यकी अपना हस्त हस्तलाघव दिखाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में दस हजार रथों को भेजा परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुधर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरे के सामने आया भूरेश्रवा ने देखा कि सात्यिकी ने हमारी सेना को मार गिराया तो वह क्रोध में भर कर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा वे बाण क्या थे साक्षात मृत्यु थे सात्विकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके अतः उसका साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए सात्विकी के दस महारथी पुत्रों ने भूरी का यह पराक्रम देखा तो वे क्रोध में भरे हुए उसके सामने आए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे उनके छोड़े हुए बाण यमदन और वज्र के समान भयंकर थे किंतु महारथी भूरिश्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ उसने अपने पास पहुँचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर दस महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था उन दसों महारथियों ने बाणवृष्टि करते हुए भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे यद एक भूरिश्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उसने उन सब के धनुष काट दिए इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले अपने महाबली पुत्रों को मरा देख साप्तिकी गर्जता हुआ भुरी से आकर भिड़ गया दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने आज युद्ध के लिए खड़े हो गए इतने में भीमसेन ने आकर सात् को अपने रथ पर चढ़ा लिया तब दुर्योधन ने भी सबके देखते देखते भूरिश्रवा को रथ पर बिठा लिया इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे सायंकाल आते आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ पच्चीस महारथियों को मार डाला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 और कौरव भी अपने अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे